Shriadesh swades ने भी उत्तरायण आदि मार्ग में जो मार्गस्थान है या लोक रूप से सुने हुए ये सारे तदाभिमानी देवता है ऐसे कहा उनको आदिवाहिक देवता नाम से कहते वैसे तो संपूर्ण चराचर के स्वरूप में परमात्मा ही चैतन्य रूप से व्याप्त है चैतन्य की दृष्टि से सभी के अंदर बाहर परमात्मा विद्यमान है फिर भी जो कार्य है कार्य की दृष्टि से उस कार्य के साथ जो उपाधि का संबंध होता है उस उपाधि को लेकर के यहां अलग अलग नाम विवरण करते हैं तो उपाधि उपाधि ही वहां कार्य के कार्य होता है कार्य का संबंध उसी से ही होता है तो यहां भी ये दो देवताओं का संबंध लोकों से कहा लोक लोकांतर संबंध कहा है ये भी ये उत्तरायण आदि मार्ग के दृष्टि से है तद तो अभिमानी देवता उसमें नित्य होते हैं और ये स्वरूपतः ब्रह्म ही होने से होने से भी यहां अलग अलग कार्य से अलग अलग नाम रूप धारण करते हैं तो ये सभी जीवात्मा ही माने जाएंगे इस दृष्टि से ये अर्चिरादि मार्ग में सब देवताएं का और विद्युत के अनंतर अमानव पुरुष का उल्लेख किया है तो इस अमानव पुरुष को लेकर के ही देवताओं को चैतन्य मानना उचित समझा है सूत्रकार ने ये भाष्यकार ने कहा और विद्युत लोग से पर में जितने लोगों को जोड़ा गया है वर्णा वर्णलोक इंद्रलोग आती ये भी आदिवाहिक देवताई ही है तो ये अलग से नहीं होते हुए ये अमानव पुरुष जो आता है ब्रह्मलोक संबंधी पुरुष उस पुरुष के साथ सहायता करते हैं और इस प्रकार जो जीव यहां से प्रयाण करता है ब्रह्मलोक की ओर उसकी सहायता करते इस प्रकार से पहले अर्चरादि मार्ग का क्रम दिखाया और उसके बाद अर्चिरादि मार्ग का स्वरूप कथन किया तो अर्चिरादि मार्ग के अंतर्गत जो आ गया है उसका तो स्वरूप कथन हो गया और लोग भी है ये ऐसा नहीं कि लोग लोक हम नहीं है ऐसा नहीं लोग भी है किंतु ये जो प्रयाण कर रहा है जीव इसके दृष्टि से ये भोग भूमि योग लोक नहीं है उसके दृष्टि से तो केवल वो देवता से ही संबंध है किंतु तत्त्व कर्म के अनुसार जो लोग प्राप्त होते जैसे अग्नि आदि लोग को प्राप्त करने का कर्म रहेगा तो उस प्राप्ति की दृष्टि से लोक भी होता है या स्थान विशेष का भी अपना महत्व होता है इस प्रकार जैसे उपाधि उपाधि से बहुत कुछ कार्य होता जिस उपाधि में जो कार्य होना है जो सुख अथवा दुख होना है जो प्रवृत्ति संपन्न होनी है वो उसी के अनुसार ही होता है जैसे अग्नि से जो कार्य संपन्न होना है वो कार्य जल से नहीं होता है परजन्य से नहीं होता है भूमि से नहीं होता है तो अग्नि से वो कार्य संभव होता है इसलिए उपाधि की भी अपनी महत्ता है इस प्रकार से दोनों को स्थान दे देते हुए ये चतुर्थ आदिवाहिक अधिकरण में कहा था इसके विषय में देवता आदियों के संबंध में और भी विस्तार से भाष्य में अन्यत्र अन्यत्र कहा है ब्रह्मसूत्र में विशेष करके इसके पूर्वपाद में जो अधिकरण आए हैं उनमें भी कुछ बातें समझने योग्य है इसी प्रकार प्रथम अध्याय में देवदा अधिकरण प्रथमाध्याय हृदयपाद में जो देवदा अधिकरण आया है देवदा अधिकरण के संबंध में भी आ, आप देख सकते हैं वहां किस प्रकार देवदाओं के संबंध में समझाया देवदाओं का स्वरूप क्या है ये बताया और इसी प्रकार देवदा संबंधी जो मंत्र आदि होते मंत्र है और जो ध्यान हम करते हैं स्वरूप का ध्यान करते हैं देवदा का ध्यान करते हैं इनके विषय में तैतरीय उपनिषद भाष्य में वहां विशेष रूप से कथन किया मंदरा क्या होता है देवता क्या होता है और उनका क्या संबंध रहता है इत्यादि तैतरीय उपनिषद ब्रह्मांडवल्ली में जहां मनोमयादि का विचार होता है वहां विचार किया ऐसे अलग अलग स्थान में अलग अलग मिलेगा क्योंकि जहां जैसा विषय प्रस्तुत है वैसा वहां का विस्तार करना होता है अब यहाँ ये विषय है तो यहाँ इतना ही बताएंगे और तत्संबंधी अन्य विषय का अन्यत्र से आपको समझना पड़ेगा ऐसे भाषिककार ने जो जो विषय जानने की योग्य है या वेदांत के संबंध में विशेष रूप से अलग प्रस्ताव करने की योग्य है उन सबको अलग अलग स्थान में प्रस्थान तरय में अलग अलग स्थान में स्थान दिया है तो वो सबका समन्वय देखना पड़ेगा अब ये ये जो चार अधिकरण है ये गेदी के विषय में हो गया और गमन मार्ग के विषय में हो गया गमन मार्ग संबंधी देवताओं के विषय में हो गया। अब आगे जो अधिकरण आने वाले हैं इस अध्याय के ही एक प्रमुख अधिकरण है क्योंकि इसमें वेदांत का कुछ समग्र विचार भी होगा और ये ब्रह्मलोक को लेकर के विशेष प्रतिपादन होगा अब यहां प्रश्न होता है ये जो उत्तरायण मार्ग से यदि करते हैं उसमें वो ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ऐसा अनेक उपनिषदों में प्रतिपादन किया हो वेदांत में ऐसे मुक्ति के रूप में एक तो मुक्ति को माना है और उसी प्रकार उसी संबंध से जीवन मुक्ति को माना और जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति और ये ब्रह्मलूप प्राप्त करके जो मुक्ति है उसको क्रम मुक्ति नाम से कहते हैं इस प्रकार चार या तीन प्रकार के मुक्तियों के स्थिति बताए अलग अलग स्थिति यह तो मुक्ति एक ही है किंतु ये अलग अलग भाव में अलग अलग नाम देते मुक्ति कहते हैं जैसा ज्ञान होता है उसी क्षण में मुक्त हो जाते हैं इसलिए उस मुक्ति का इनाम मुक्ति है उसमें प्रारब्ध शेष रहता है प्रारब्ध शेष में शरीर का धारण करते हुए जीवन चलाता है तो उसी को ही जीवन मुक्ति कहते हैं प्रारब्ध समाप्त होकर के जब देह त्याग करते हैं तो उसी मुक्ति को विदेह मुक्ति कहते हैं और यहां शरीर में मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हुए ज्ञान नहीं प्राप्त करते हुए ब्रह्मलोक पर्यंध उपासना के बलपोते पर जाएगा और वहां जाकर के बाद में ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति को प्राप्त करेगा उस मुक्ति का नाम क्रम मुक्ति है तो ब्रह्मलोक में जो वैराग्य सम्पन्न जिज्ञासु पहुंचते हैं उनके लिए ये क्रम प्राप्त होती और है और अन्य जो है ब्रह्मलोक से भी लौट जाते हैं इसीलिए ये ब्रह्मलोक का विषय में विचार करना तो उपनिषदों में जहां ब्रह्मलोक शब्द आया उसका दो प्रकार के अर्थ किया एक तो ब्रह्मण लोकहा ब्रह्मलोक ऐसा अर्थ किया जोष्टि समास तत्पुरुष समास करके अर्थ किया तो ब्रह्मा के संबंधी लोग वहां ब्रह्मा ब्रह्मण या सृष्टि संबंध से अर्थ किया वहां भाष्यकारों ने हिरण्यगर्भ ऐसा ही अर्थ दिया हिरण्यगर्भ संबंधी लोक उसको भी ब्रह्म कहा जाता है हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम है अपरब्रह्म, जिसके विषय में अभी इसमें विचार करेंगे परब्रह्म अपर दोनों का करके प्रतिपादन करेंगे तो हिरण्य को अपर कहा जाता है हिरण्य गर्भ और विराट आदि जो भी भाव में व्यापक रूप में होगा उसको अपर ब्रह्म में करके तो परब्रह्म अपर ब्रह्म दो होगा और इसमें ब्रह्मण ये जो षी संबंध करके लोक शब्द का भी प्रयोग किया है तो उसको ब्रह्मलोक माना जाता है और उपनिषद में जैसा ब्रह्म एवं लोक ब्रह्मलोक ऐसा भी अर्थ किया तो वहां प्रसंग से ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म ही है इसलिए वहां कर्मधारय है समाज का आश्रय लिया तो दो अर्थ यहां प्राप्त होता है और दो अर्थ दोनों अर्थ में ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग होता है और उसका दो अलग अलग मुक्ति संबंध होता है ब्रह्म ही ब्रह्मलोक कहेंगे तो वो सद्य मुक्ति विदेह मुक्ति इत्यादि में आएगा और ब्रह्मण लोका ब्रह्म लोका कहेंगे ये क्रम के संबंध में आए इसलिए यह अब इसका स्पष्टीकरण करना है कि ये जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं ये परब्रह्म को प्राप्त करते हैं कि अपर को प्राप्त करते हैं और अपर को प्राप्त करते हैं तो किस क्या स्थिति होती है वहां अपर ब्रह्म का जो मरण्य गर्भ का भाव है वो क्या स्थिति होती है और बहुत सारे प्रश्न समस्याएं इसमें हैं उसको सुलझाने की आवश्यकता है क्योंकि ये कहने के लिए तो ब्रह्मलोक लोग दिया लेकिन ब्रह्मा वहां जो ब्रह्म का लक्षण दे दे, देते हैं वो परमात्मा का लक्षण जैसा ही होता है और कुछ छांदों के उपनिषद में जो वर्णन आया है वहां कुछ समुद्र है तालाब है वहां उद्यान है फिर इत्यादि वर्णन भी वहां आया है आइरम मदीयम सराहा इत्यादि वर्णन आया अब इन वर्णनों का क्या तात्पर्य होगा और दूसरी बात एक मुख्य बात यहां विचार के लिए पूर्व पक्ष उठाएंगे कि आप कहते हैं कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है आपके यहां परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों ही सर्वव्यापक है तो जैसा आप परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधक को कहीं जाना नहीं पड़ता है क्योंकि यही परब्रह्म व्याप्त है यही प्राप्त होता है यही सब कुछ होता है अब ऐसे में अपरब्रह्म भी तो सर्वत्र व्याप्त है हिरण्य गर्भ भी कोई छोटा तो है नहीं वो एक स्थान में रहता ऐसा तो नहीं हृण्य तो संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है रूपी होता है हिरण्यगर ऐसे में हिरण्यगर भू प्राप्त करने के लिए यह सब यात्रा करने की क्या जरूरत है यह भी प्रश्न होता है क्यों आप व्यापक है तो वो भी पर भी व्यापक है जैसा आपब्रह्म भी व्यापक है तो यात्रा करने का कोई नहीं दिखता है क्यों वहां से यहां से ब्रह्मलोक क्यों जाना और ब्रह्मलोक में जाकर के कुछ भोग आदि प्राप्त करने का प्रसंग है तो वहां भोग आदि का रूप क्या होगा कि उनके ये जो गए हैं इनके पास इंद्रिया आदि रहेंगे शरीर रहेगा या मन रहेगा ये किस से भोग करेंगे क्या करेंगे वहां जाके? ये भी प्रश्न है आप कहते हैं वहां जाके करेंगे तो ये बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे समस्या आए इसको समझने में युक्ति से समझने में शास्त्र से समझने में शास्त्र वजन भी दो अलग अलग दो या तीन या चार प्रकार से अलग अलग प्रकार से आते हैं इनका समन्वय बिठाना एक सामान्य बात नहीं है और सामान्य पंडितों के विद्वानों के वश में भी नहीं है क्योंकि इतने सारे उसमें प्रश्न आ सकते हैं उसका उत्तर देना पड़े तो जो यहां से ब्रह्म जाता है उसका फल संबंधी जब विचार करते समय ब्रह्मलोक का गमन का कोई तात्पर्य नहीं निकलता कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए वहां जाता है तो वो व्यापक ब्रह्मा अब ब्रह्मलोभ में रहता है कि यहीं भी रहता अब जो भी भोग होना होगा यहीं भी हो सकता अब हिरण्य गर्भ यहां भी व्याप्त है तो ऐसा कैसा कर दिया वो अलग कैसे कर दिया ये बहुत सारे प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और वेदांत के दृष्टि से जितने भी मंत्र विचार आदि आते हैं वेद में वैतिक विचार आते हैं उन सब का तीन प्रकार का अर्थ होता है जैसा हमने पहले भी बताया था कि कोई भी वेद वेद मंत्र उपनिषद वाक्य या इस प्रकार के ब्रह्मलोक आदि भाव जो भी होता है इसका तीन प्रकार का अलग अलग होता है अर्थ एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ करते हैं आत्मा के दृष्टि से अर्थ करते हैं यानी आत्मा की व्यापकता को लेकर के एक ही मंत्र का तीनों स्थान पर अर्थ करते हैं ऐसा विचार आया है और वैदिक भाषियों में भी ऐसा विचार आया वो तो एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से होता है एक आदि देविक दृष्टि से होता है और तीसरा आद, आदि भौतिक दृष्टि से भी होता है तो एक ही का तीनों दृष्टि से व्याख्या होती है व्याख्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहां ब्रह्मलोक का विचार आता है तो ब्रह्मलोक शब्द का या ब्रह्मलोक संबंधी प्रतिपादन का भी तीनों अर्थ में व्याख्या कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्याख्या होगी आत्मा के विषय में जो वेदांत में प्रमुख माना जाता है और वहां से देवदा आदि को मान करके लोक मानकर के जैसा पुराणों में वर्णित है इसी प्रकार देवदा के संबंध में आदि देविक दृष्टि से भी होता है और आदि भौतिक दृष्टि से जैसे भोर भूर्भुवस्वहा इत्यादि लोक लोग की कल्पना करते हैं और अंतरिक्ष लोक तृतीय दिवी ऐसा सब कहा जाता है तो ये भूत के दृष्टि से भी करते तो वहां ब्रह्मा जी एक व्यक्ति ऐसा होता है जैसा इंद्र है प्रजापति है वरुण है अग्नि है वायु है ऐसे देवता आदि है इसी प्रकार ब्रह्मा जी एक देवता हो जाते हैं और हिरण्य के जो है प्रतिरूप देवता है ऐसे भौतिक दृष्टि से भी उसकी व्याख्या होती तो यह तीनों प्रकार के अर्थ सभी में लगता है ये एक मंत्र को भी लेकर के ऐसा विचार करते तो वो भी यहां प्रस्तुत करना है क्योंकि यहां जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्याख्या है उसको प्रमुखता से प्रतिपादन करना है तो भाष्यकार ने अन्य स्थान में यहां से अन्य श्रुति के व्याख्या में ब्रह्मलोक का विस्तार से प्रतिपादन किया यह ब्रह्मलोक को हम कैसे समझेंगे ब्रह्मलोक में कैसे भोग होता है ऐसा प्रतिपादन किया जैसा मैंने कहा कि अन्य प्रसंग में जहां आया है वहां प्रतिपादन हैं। उपनिषदों में आपको प्राप्त होता है छांदों के उपनिषद में तो उसके अभी विचार करेंगे तो ये सारे समस्याएं हैं और ये अभी ब्रह्म सूत्र का अंतिम भाग में अभी चल रहा है अगले एक पाद है वो जिसके बारे में ज्यादा विचार करने का नहीं है तो इसलिए कार्य ब्रह्म के विषय में यहां विचार करते समय भाष्यकार इन सभी बातों को ये एक अधिकरण में बता देते हैं तो ये लंबा अधिकरण है कार्य कार्याधिकरण वाले न्याय संग्रह देखे न्याय संग्रह कार भी यहां विस्तार से लिखा हुआ पूरे दो पन्ने में संग्रह लिखा है वैसा तो बहुत कम लिखते हैं किंतु यहां को तो विस्तार से लिखा हुआ है और सारे समस्या इसके संबंध में क्या क्या समस्याएं हैं सारे समस्याओं को रखा और किसी का उत्तर दिया और किसी का उत्तर आपको भाष्य में मिलेगा ऐसे करके पूर्व पक्ष भी रखा है सब श्रुतियों का आपस में तुलना की है कि इसमें क्या हम निश्चय करना चाहिए तो न्याय संग्रह देखिए भाई यद्य वृद्ध व्यवहारे प्रयोग प्रत्यभ्या ब्रह्मशब्द हो शाब्दम मुख्यत्म अवशिष्ट कहते हैं कि यद्यपि वृद्ध व्यवहारे वृद्ध व्यवहार को प्रमाण मान करके जो शक्ति वृत्ति से शब्दों का ज्ञान होता है वो वृद्ध व्यवहार को अनुसरण करके होता है जिस शब्द का जिस विषय में हमारे वृद्धों ने पूर्वजों ने प्रयोग किया है उसी शब्द वृत्ति को आश्रय लेके हम भी प्रयोग करते रहते इसी को कहते हैं वृद्ध व्यवहार तो हमारे शब्दार्थ ज्ञान वृद्ध व्यवहार से ही प्राप्त होता है तो वृद्ध व्यवहार को देखने पर प्रयोग और प्रत्ययाभ्यास मान प्रयोग भी उसी में करते हैं और प्रत्यय भी जिसके संबंध में जो ज्ञान होता है अर्थ ज्ञान होता है वो भी उसी का ही होता है ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द का विषय या ब्रह्म शब्द का वृद्ध व्यवहार पर दोनों में किया गया पर को भी ब्रह्म शब्द से कहा तत्र तत्र और अपर ब्रह्म को भी ब्रह्म शब्द से कहा इसलिए सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह संशय का स्थान बन जाता है कि कहां पर ब्रह्म लेना कहां अपर ब्रह्म ले लो कभी कभी लक्षण वर्णन भी समान ही मिलता है ऐसे अभी अनेक उदाहरण दिखाएंगे तो ये शाब्दम मुख्यत्व में विशिष्टता इसलिए यह परब्रह्म में अपर ब्रह्म में दोनों में ब्रह्म शब्द का शब्द प्रयोग शाब्द प्रमाण से प्रयोग करना मुख्य ही हो जाता है इसको कोई अलग नहीं कहा जा सकता क्यों वृद्ध व्यवहार में दोनों प्रसिद्ध है और दोनों का अर्थ ज्ञान भी हो जाता है इसीलिए ये शाब्द ज्ञान की दृष्टि से परापर दोनों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं परम च परम जब ब्रह्महा ऐसे सब शब्द भी आता है परापर को लेकर के ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं यद्यपि ऐसा है तथापि फिर भी अब यद्यपि दोनों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो रहा है दोनों का मुख्य अर्थ भी माना जा सकता है तो भी कभी कभी हमें प्रकरण को देकर के प्रसंग को देकर के अर्थ का विभाजन भी करना पड़ता है इसलिए कहते हैं तथापि भी शब्द दो अनविन्नतया अर्थ दो भी मुख्यत्व ये शब्द से अनवच्छिन्न होने पर शब्द से भी अनव शब्द का स्पष्ट है अवच्छिन्न नहीं है मतलब शब्द के शब्द के परिधि में नहीं आता शब्द जो प्रयोग करते हैं उससे बाहर भी अर्थ लेना पड़ता है कभी कभी तो शब्द तो अनवच्छिन्नता शब्द से अनवच्छिन्न होता है अवच्छिन्न नहीं होता अवच्छिन्न होने का अर्थ घेरा कर देना परिधि कर देना उस शब्द के उसी अर्थ में उतना ही रखना अब उससे व्यापक अर्थ को लेना ऐसे शब्द अनवच्छिन्नता अर्थ तो वो भी मुख्यत्व तो अर्थ लेने पर भी वहां मुख्य ही हो जाता है शब्द को और भी विस्तार से अर्थ में लाकर के अर्थ को वहां मुख्य माना जाता है इसलिए कभी कभी शब्द अन्यत्र प्रयुक्त होने पर भी अर्थ को मुख्य मान करके उसको एक तरफ किया जाता है शब्द अभी दोनों में प्रयोग हुआ ऐसा ब्रह्मा अपरा ब्रह्म भी है पर भी है ब्रह्मलोक में ब्रह्म एवलोक ब्रह्मलोक भी है और ब्रह्मणा लोकहा ब्रह्मलोक भी है ऐसा भी किया तो यह शब्द ऐसा प्रयोग होने पर भी अर्थ को मुख्य मान करके शब्द के परिधि को विशेषित किया जा सकता है यानी जो भी संशोधन आवश्यक है वो किया जा सकता है अनावृत्तीय अमृतत्व लिंगाभ्याम उपब्रदिदम उभय मुख्यत्व अब ये जो शारीरिक नया संग्रह कर रहे हैं बहुत सावधानी से इसको सुनना इसमें जो भी पद प्रयोग करेंगे और इससे जो निर्णायक होगा सारे संक्षेप करके बताएं इसी कोई भी भाष्य में सरलता से आप भाष्य में बताएंगे ये सारे संक्षेप करके भाष्य से संबंध करने के लिए और भी कुछ श्रोवाक्य आशय आदि प्रकट करते हैं भाषिककार तो सीधा सीधा वाक्य देंगे यहां तो अब ये एक शब्द प्रयोग करके हम अर्थ की व्यापकता को देकर के मुख्य अर्थ को लेने जाते हैं तब तो क्या होता है वहां दो लक्षण हमें मिल जाता एक तो अनावृत्ति और अमृतत्व लिंगाभ्यास दो लिंग प्रमाण मिलता है तो अनावृत्ति मन न सा पुनरावर्त, पुनरावर्त इत्यादि शब्द होता है और अमृतत्व प्राप्ति है वहां जाकर के अमृत को प्राप्त करता है ऐसा भी शब्द प्राप्त होता है तो ये दो शब्द क्या कहता है अनावृत्ति अनावृत्ति तो अपर ब्रह्म में नहीं हो सकता क्योंकि आत्यंतिक अनावृत्ति ब्रह्म ज्ञान में ही होता है यह हम अर्थज्ञान से ऐसे समझते और अमृतत्व भी मुख्य अमृतत्व ब्रह्म ज्ञान में है और अन्यत्र अमृतत्व को गौण माना है इसलिए यह दो लिंग मिलता है जहां ब्रह्म के संबंध में वाक्य आया वहां अनावृत्ति शब्द और अमृतत्व ये दो अर्थ प्रतिपादन भी वहां किया ये अर्थ प्रतिपादन उस ब्रह्म का या ब्रह्म का एक प्रकार से प्रयोजनभूत लक्षण हो जाता है तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयोजन ये है ऐसा हो जाता है अनावृत्ति हो गया तो मोक्ष हो जाएगा अमृतत्व होगा यह होगा सी के द्वारा इन दो लिंग प्रमाणों से उपब्रमहित उपब्रमित मन उपोदल किया हुआ उसको और पक्का करके उभय मुख्यत्व शब्द से अर्थिरा परम ब्रह्मी गी प्राप्त तब पूर्व पक्ष यू कहेगा कि उभय मुख्य जो शब्द है आपके पास ब्रह्म शब्द उसी से यहां शब्द के अर्थ को ये इन लक्षणों से अनावृत्ति शब्द और अमृतत्व शब्द के द्वारा सिद्ध करके ले करके शब्द के लिए जो ब्रह्म शब्द प्रयोग किया और अर्चिरादि मार्ग से गंतव्य ब्रह्म को जो कहा वो परब्रह्म ही हो सकता है क्यों अपरब्रह्म में ये अनावृत्ति और अमृतत्व ये दोनों मुख्य अर्थ में संभव नहीं है और ब्रह्म शब्द का अर्थ में वृद्ध व्यवहार से पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों में होता है अब यहां एक यह बहुत बलक मिल गया अनावृत्ति और अमृतत्व तो ये और दो हेदु मिल गया इन दो और हेदुओं को उपब्रमही करके और स्पष्ट करके हम ये कह सकते हैं पूर्व पक्ष के अभिप्राय में ये जो यहां से अर्चनादि मार्ग से प्राप्त होगा वो परब्रम्ह ही होगा उसको अपर सिद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं ऐसा प्राप्त हुआ तत्र एकस्य एक प्रयोगे रूढ्यर्थो उपादने अब उस स्थिति में यहां एक शब्द का एक अर्थ में जैसा अब यहां ब्रह्मशब्द का ये परब्रह्म रूप एक अर्थ में अपरब्रह्म रूप एक अर्थ में तत्र एकस्य शब्दस्य एक शब्द का एक प्रयोगे एक प्रयोग में एक कोई स्थान में प्रयोग किया उस प्रयोग में रूढ़ अर्थ उपादाने रूढ़ अर्थ को लेंगे जैसा वृद्ध व्यवहार से प्राप्त जो अर्थ है उसको रूढ़ अर्थ कहा जाता है वो तो निश्चित अर्थ होता है तो रूढ़ अर्थ को लेते हैं रूढ़ अर्थ का उपादान ग्रहण करते हैं तो क्या होगा यौगिक लक्षणार्थ मुख्यत्व से उपादान अनुपत्ति शब्द मुख्यत्व से उभयत्र अविशिष्टत्व कस्य उपादानं न्यायमिदि यदि विषय तब क्या होता है कि आप शब्द का एक प्रयोग में एक रूढ़ अर्थ का ग्रहण किया तो उसका जो यौगिक लक्षण अर्थ होता है यौगिक अर्थ अथवा यौगिक लक्षण के द्वारा जो अर्थ यौगिक लक्षण जो है शब्द निष्पत्ति के द्वारा व्याकरण आदि के द्वारा जो शब्द मान प्रातिपादिक प्रगति प्रत्यय लगा करके जो अर्थ निकलेगा इसको योगिक अर्थ बोलते हैं जैसा पाचक आती है तो इसमें यह मुख्य अर्थ भी होता क्यों क्योंकि योगिक अर्थ विशेष अर्थ कथन करके अन्यत्र से निवारण करता है पाचक को पाचक में रखता है और पाचन क्रिया करता यह अर्थ भी बताता है ऐसे में योगिक लक्षण अर्थ मुख्यत्वस्यापी उसका उस मुख्यत्व को भी उपादान ग्रहण करना पड़ेगा और यहां रूढ़ी अर्थ ग्रहण करने पर उसके उपादान नहीं हो पाएगा मुख्य अर्थ का उपादान हो ही नहीं पाएगा यौगिक अर्थ मुख्य अर्थ नहीं ले सकते ऐसा होगा तो अनुभवते नहीं होने पर शब्द मुख्यत्व से उभयत्र विशिष्टत्व शब्द तो दोनों में अभी जैसा अभी बताया ब्रह्म शब्द परापर ब्रह्म में दोनों में प्रयोग हो रहा दोनों में अविशिष्ट होने पर दोनों में समान रूप से प्रयोग हो रहा है और मुख्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है वहां कहीं यह निश्चय नहीं होता है कि यह गौण अर्थ में हो रहा है कि कैसे अर्थ में हो रहा तब हमको कश्य उपादान न्याय विधि विषय तब यहां हमें संशय होता है कि यहां रूढ़ अर्थ को लेना चाहिए अथवा यौगिक अर्थ को लेना चाहिए यह संशय होता है क्योंकि एक तो समस्त पद हमारे पास आता है तो उसका कैसा अर्थ निश्चय करना एक कठिन काम है कि हम आ, वेद मन शास्त्र के अनुसार अर्थ निश्चय करते हैं तो भी ये मुख्य अर्थ में जब दोनों जगह प्रयोग हो गया वृद्ध व्यवहार के अनुसार भी ऐसे में फिर उसमें से एक कौन सा निकाल दिया जाए और यौगिक अर्थ का त्याग क्यों करें यह सब समझ में नहीं आता योगिक अर्थ को वहां रख सकता है क्योंकि ब्रह्म शब्द का यौगिक अर्थ व्यापक अर्थ में होता है व्यापक तो दोनों ही होता है परम ब्रह्म भी व्यापक है अपर ब्रह्म भी व्यापक है व्यापक को दोनों माना है इसीलिए किसका उपादान करना न्याय है ऐसे संशय होने पर विषय संशय होने तो संशय हो गया तो फिर वहां निश्चय करना है दोनों में से एक को तो वाज स्ने तब बृहदारण्य में अब ये ब्रह्म लोह के संबंध में उपनिषदों में क्या क्या कहा है उन पदों को लेकर के ही करना होगा इसलिए ब्रदारण्य में जाते हैं तो ब्रह्मलोकान् गमयती यदि ब्रह्मलोक शब्दस्य से सत्यलोक रूढ़ यौगिके भी प्रयोग बाहुल्या प्रथमतर बुद्धि हेतु तो।, तो वाजसने में देखते हैं वहां एकदान ब्रह्मलोकां गमयती ये जो यहां से गए हैं इन यात्रियों को आ, वहां ब्रह्मलोग ले जाते हैं जो अम, अमानव पुरुष आता है वह ब्रह्मलोगान गमयती ऐसा कहा ब्रह्म को प्राप्त कर, कराते हैं और ब्रह्मलोक शब्द से अब ये जो ब्रह्मलोक शब्द है वो लौकिक दृष्टि से लोगों की दृष्टि से सत्य लोग में रूढ़ है जैसे हमने कहा अभी जो भौदिक दृष्टि से व्याख्या करेंगे आदि भौतिक दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो वो ब्रह्म में ही रूढ़ होता है सत्यलोक इसको ब्रह्मलोक कहते हैं तो चौदह भुवनों में जो अंतिम होता है सत्यलोक और सत्यलोक में यह ब्रह्मलोक शब्द रूढ़ है प्रसिद्ध है वृद्ध व्यवहार ऐसा होता है पुराणों में ऐसा मिलता है सर्वत्र ऐसा मिलता है ऐसे में योगी भी प्रयोग बाहुल्य ऐसा जो ब्रह्मलोक सत्यलोक में रूढ़ जो ब्रह्मलोक शब्द है उसको यौगिक वृत्ति से भी यौगिक वृत्ति से भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसा भी प्रयोग बहुलता से प्रयोग मिलता है इसलिए तत्र प्रथमतर बुद्धि हेतु हो इसीलिए उस सत्य सत्यलोक में ही ये जो ब्रह्मलोक शब्द है उसका अर्थ प्रथम तौर पर प्रथम तौर पर उसी का अर्थ वही होता है प्रथमतर तो। बुद्धि हेतु प्रथम तरह वही ज्ञान होता है उसी को ब्रह्मलोक शब्द से समझना चाहिए ब्रह्म लोकहा ऐसा यहां प्रथमतर नहीं होता है क्यों हमने ब्रह्मलोक शब्द को सुनते हैं ओ सुनकर के एक वृद्ध व्यवहार के आधार पर एक लोक लोकांतर का ही ज्ञान रखा चलिए वो शब्द जैसा सुनाई पड़ता है तो वैसा ही ब्रह्मलोक उपस्थित हो जाता है चलिए ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ लेना चाहिए ब्रह्म लोकहा यदि वित्पत्त लोक शब्द भोग भूमि विशेषे प्रसिद्ध अब यहां ब्रह्म लोक ऐसा जब हम वित्पत्ति करते हैं मन समास विग्रह करते हैं तब क्या होता है ब्रह्म को ही लोग माना कर्मधारय समाज के अनुसार वित्पत्ति करेंगे तो वहां लोक शब्द का भोग भूमि विशेषे प्रसिद्ध लोक शब्द कहां प्रसिद्ध है यहां हम भूलोग देखते हैं और अन्य अन्य लोग लेते हैं लोग इत्यादि पिद लोग स्वर्ग लोग सब लोग देखते हैं वहां भोग भूमि है ऐसा मालूम बढ़ता है <प्राक्थ> भोग, भोग भूमि का अर्थ है भोग प्राप्त करने के लिए जो आधार है उसको भोग भूमि कहते तो भोग भूमया लोग भोग भूमि कोई लोग कहते हैं कि वहां जाके जन्म लेता है तो वो वहां भोगादि प्राप्त होता है तो वहां लोग शब्द जो ब्रह्म के साथ जोड़ जो करके जो लोग शब्द कहा वो भोग भूमि में विशेष रूप से प्रसिद्ध है उसको कोई और नहीं समझता लोग शब्द से कोई और नहीं समझता लोगमन भोग भूमि ऐसे समझता है अब ब्रह्मान यदि बहुवचन से भोग भूमि भेदे सत्यलोगे मुख्य इसलिए ब्रह्मलोकान करके ये जो बहुवचनांत प्रयोग किया है शस प्रयोग किया तो वो जो ब्रह्मलोकांध ब्रह्मलोक होगा तो ब्रह्मलोग बहुवचन में प्रयोग करने पर वहां भोग भूमियां अनेक होते हैं अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं इस दृष्टि से सत्यलोग में ही बैठता है सत्य लोक में जाते हैं में तो वहां अनेक स्तर में भोग प्राप्त होता है इस दृष्टि से बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि ब्रह्म लोकान गयी बहुवचना प्रयोग किया तो वो भी सत्य लोक में जाकर के मिल जाता है क्यों ये व लोका इसमें ये ब्रह्म लोका बहुवचन नहीं आ सकता क्यों ब्रह्म तो एक है अब एक रूप ब्रह्म है एक रूप ब्रह्म में ब्रह्म लोकान तो नहीं हो सकता इसीलिए यह ब्रह्म लोकान शब्द को देखने पर भी यही निश्चय होता है ये सत्य लोग संबंधी कथन है ब्रह्म के विषय में जो परब्रह्म है उसके विषय में नहीं हो सकता परब्रह्म तो एक है किसी भी प्रकार उसमें कोई भेद नहीं अब यहां सत्य लोग में तो भोग दृष्टि से भेद हो सकता जैसा एक ही पृथ्वी लोग में रहने वाले में अनेक प्रकार के भेद होते हैं ऐसे ही सत्य लोग आदि में भी कुछ भेद होते हैं वो तो पुराणों में प्रसिद्ध है इसलिए वहां ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ सत्यलोक निश्चित होता है और तस्मिन वसदी थी अधिकरण सप्तमिया और दूसरी बात देखते हैं कि तस्मिन वसदी शाश्वती समाह ऐसा कहा वो ब्रह्मलोक में बहुत काल तक दीर्घ काल तक शाश्वद वहां रह जाते हैं ऐसा कहा अब यहां तस्मिन में जो अधिष्ठान विभक्ति लिया है अधिकरण विभक्ति अधिकरण विभक्ति का अर्थ भी होता है उसमें रहता अब यह जो ब्रह्म होगा तो उसमें रहने वाली बात नहीं रहे है क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही होता है वो उसमें इसमें क्या होता है अधिकरण नहीं होगा क्योंकि अधिकरण कहने पर अधिकरण अधिकर्तव्य दो अलग हो जाता है उसमें रहने वाले उसमें बैठने वाले ऐसे अर्थ में दो होगा दो के बिना अधिकरण सप्तमी का प्रयोग नहीं हो सकता तो यहां भी ब्रह्म लोक शब्द का अर्थ सत्य ही मा, मालूम होता है क्योंकि तस्मिन वसदी शाश्वती ही समाह सारे वाक्य उसी पर जा रहा है तो आधिकरण सप्तम तृतीय दिवी भूरलोगा तृतीय लोग शब्द से द्व्युश् कितने सारे हेतु है अब तृतीय श्याम इधो दिवी भूरलोगा ऐसा कहा ये भूलोग से लेते हैं तो यहां से तीसरा लोग आता है ऐसा करके बोला वो तीसरा लोग मतलब यहां से भूर्भुव स्वाहा के अंतर्गत बाकी को लेकर के बोलते तो ये तीसरा लोग मन ऊपर का होता है अंतरिक्ष लोग से ऊपर इसीलिए तृतीय लोग की जो कल्पना की है वो भी द्व्युलोक में आकर के पर्यावसित होता है वो ब्रह्म में नहीं जाएगा क्योंकि ब्रह्म तो तीसरा लोग में पहुंचने का कोई अर्थ नहीं होता ब्रह्म का हाँ में जाए, जाएगा नहीं द्व्युल में जाता है द्व्यूलोक मन स्वर्ग लोग में जाएगा स्वर्ग लोग से उपलक्षित होकर के सत्य लोग लेते हैं उसी के ऊपर तो ऐसा भी ये भी सहायता नहीं करता है अर्थ लोग ही लेना पड़ेगा वो कहा ब्रह्म को लोग मानने पर ब्रह्म को लोग नहीं माना जा सकता और चौथी बात है और हेदु है बहुत सारे हेदु उपस्थित है इसके लिए ये निश्चय करने के और इसका सारा विरोध होता है अब जैसा ब्रह्म ब्रह्म को ऐसे कहेंगे तो विरोध होगा अब लोग शब्द प्रयोग किया है आपने उसको बदलना चाहे तो वो भी विरोध होता है इसीलिए प्रजापदे सभा सभा वेशम शब्द युष्ठ अब ये सभा प्रजापदी के सभा में पहुंच गया सभा क्या होते हैं वो अनेक जो है शिष्ट लोग जहां एक साथ मिलकर के बैठते हैं चर्चा के लिए उसी को सभा बोलते जैसे राज्यसभा आदि होते हैं इसी प्रकार प्रजापति की सभा में उस वेश में में प्रबत् मतलब वो सभा के कक्ष में ये प्रवेश किया प्रवेश करने की प्रार्थना करता है वो जाने वाले प्रबध्ये ऐसा स्वयं को कह रहा है और ये भी ब्रह्म में नहीं जा सकता है ये भी ब्रह्म लोक में ही जाएगा पंचाग्नि विद्या शुद्ध पूत पुण्य लोगो भवती इतनी पुण्य लोग शब्द और पंचाग्नि विद्या के द्वारा जो स्वयं को शुद्ध किया है पवित्र किया है परिपावित परिपा, परिपावन हो गया है ऐसे पुण्य लोग को वो प्राप्त करता है ऐसे वहां पंचाग्नि विद्या के फलस्वरूप में पुण्य लोग शब्द का प्रयोग किया या पंचाग्नि विद्या के फलस्वरूप यहां ब्रह्म लोग प्राप्त होते हैं ऐसा कहा है इसलिए पुण्य लोग शब्द के द्वारा भी वहां ब्रह्मलोक कहा गया तो ये पुण्य लोग हो गया पुण्य लोग तो लोक ही होता है जैसे स्वर्ग आदि के समान होता है ब्रह्म नहीं होता ब्रह्म पुण्य का फल नहीं होता और ब्रह्म पुण्य लोग शब्द का वाच्य भी नहीं होता लिए नहीं ले सकते और भी वहां वर्णन देखेंगे विकार अस्पृष्टे परे ब्रह्मणि अत्यंत उपचारितार्थत्व प्रसंग ऐसे में विकार के द्वारा अस्पृष्ट जो ब्रह्म है विकार का किसी भी अंश के साथ कोई संबंध नहीं विकार है नहीं विकार जो है सब मिथ्या है जिस ब्रह्म में वो विकार अस्पृष्ट ब्रह्म है उसमें अत्यंत उपचरित अर्थत्व प्रसंग ऐसे में ब्रह्म ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म में करना है तो संपूर्णतः उपचरित हो जाएगा गौण हो जाएगा किसी भी स्थिति में ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्म में बैठता ही नहीं है ऐसे में आप उसको ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्म में बिठा दोगे तो अत्यंत उपचरित हो जाए अत्यंत उपचारित मन केवल प्रयोग है कोई व्यक्ति को शेयर कर देना ऐसा होता है ऐसे कोई एक गुण को देकर कहना होगा यह अत्यंत उपचरित होता है केवल उपमित होता है और उसका कोई तात्पर्य अर्थ उस प्रकार निकलेगा नहीं जैसा हम चाहते इसीलिए पर ब्रह्म में तो ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग कदा भी नहीं हो सकता तो अत्यंत उपचरित तो प्रसंग हो जाए और भी बात है और वहां का जो वर्णन किया तथा अब जो वहां जो वर्णन किया आईरम दीय सरस अश्वत्थस्य अश्वत्थ से चोमसवन से अपराजिताया च प्रभु अरण्यत्वा अरण्य अर्णवो पर्यंग विद्यागता विशेषणा ये पर्यंग विद्या में ये जो ब्रह्मणों संबंधी विद्या है इसमें ये सारे विशेषण भी आए हैं ये कोई भी विशेषण ब्रह्म के साथ जुड़ेगा नहीं कहा ये चांदोग्य उपनिषद में अष्टम अध्याय के पंचम ब्राह्मण है जब ब्रह्मचर्य संबंधी ब्राह्मण है ब्रह्मचर्य संबंधी विचार किया है पंचम खंड, अष्टम अध्याय का वहां ब्रह्म लोह को प्राप्त करने के संबंध में कथा आई है अंत में वो स्वरूप में ब्रह्म प्राप्त होता है ये कहा और उस ब्रह्म का वर्णन किया वर्णन करते हुए वहां एक सर है का एक तालाब है वो क्या है आयरम मदीया सर आयरम का अर्थ होता है ईरा अन्न तो अन्न रस संबंधी अन्न का विकार तस्य विकार से ये तस्वीर करके ईरा से आयरम बना दिया आयरम सराह तो अन्न के विकार से बनाया हुआ एक सर है वहां तालाब है का तो अन्न का विकार जैसा होता है अन्न रस जो है मदकर अन्न रस होता है तो अन्न अन्न से जो ये शराब आदि बनाते हैं ताड़ी आदि बनाते हैं जो उसमें से तैयार करते हैं तो उसी को कहा है वहां मदरस बोला तो अन्न का जो मदरस होता है अन्न को विशेष रूप से उसको सड़ाते हैं सड़ाने के बाद में उसमें कुछ रस निकलता है जो लोग पीते हैं तो मस्त हो जाते हैं तो ऐसा अन्नरस रस सर के बारे में कहा अब ये अन्नरस सर तो मादक पदार्थ भी है उसी से बना हुआ पूरा तालाब है ऐसा बोटल आदि नहीं है पूरा तालाब ही वहां मिलेगा ऐसा बोला तो ये ये कैसे यहां हो सकता है ये तो ब्रह्म में तो ऐसा तो नहीं हो सकता तो आईरम मदियम सराहा भी है वहां और क्या है अश्वत्थस्य सोमसवनस्य और वहां जो है अमृत सोम सवन का अर्थ अमृत से अमृत रूप अमृत रूप फल देने वाला एक अश्वत्थ वृक्ष है देखिए पीपल का पेड़ है जिसमें अमृत रस से फल प्राप्त होता है अमृत सवन है और दूसरा जो है अपराजितायाच पुर एक वहां पुर है जो जिसका नाम है अपराजित जो किसी के द्वारा जीता नहीं जाता ऐसे इसे अपराजित पुर है और प्रभु विमित वेशमना फिर वहां एक घर है जो प्रभु मतलब वहां के जो हिरण्यगर्भ निवास करते हैं ऐसे वहां प्रभु विमिता स्थान है यह रहने का स्थान है महल है और अरण्यव अरण्य इति अर्नवो दो वहां समुद्र है उस समुद्र का नाम दिया ये अरण्यत्व तो जो है नाम दे करके समुद्र रूप दो वहां बहुत बड़े बड़े जैसे समुद्र है ऐसा भी वहां वर्णन किया है सोमसमन तदराजिदापूर ब्रह्मण प्रभु विमिता गुम हिरणमयम ऐसा सोने का बना हुआ एक महल है फिर ये इस प्रकार का समुद्र भी है हां इस, ऐसे ऐसे वर्णन किया यह सब पर्यंका विद्यागत है विशेषणा ये जितने भी विशेषण आया ये गंतव्य ब्रह्मलोक संबंधी ना ये कहां के वर्णन करते हैं ये गंतव्य ब्रह्मलोक के संबंध में वर्णन करते हैं वो ब्रह्मलोक में ये सब वर्णन मिलता है ये सब वहां है अब ये जो है विकार अस्पृष्ट ब्रह्म असंभव आ ये विकार अस्पृष्ट ब्रह्म में तो हो ही नहीं सकता ये ब्रह्म में यह सब क्षेत्र कैसे हो सकता अब ब्रह्म आप अर्थ करते हो तो ये ये तो लक्षण कोई भी वहां नहीं बैठ सकता इसीलिए बहुनाम नाम शब्द नाम, नाम जो उपचार कल्पना इसीलिए यहां ब्रह्म में अर्थ करने के लिए आपको बहुत सारे शब्द मन वहां जितने जितने वर्णन आए सारे वर्णनों को उपचार से गौण भाव से अर्थ करना पड़ेगा यह ऐसा ही बोलता है सारे वर्णन ये आप परब्रह्म में ले जाना चाहते हैं पूर्व पक्षी में ले जाना चाह रहे हैं तो ये ऐसा आपको करना है तो इन सब का अर्थ गौण भाव से करना पड़ेगा इससे अच्छा है कि एक से शब्द से अर्थ उपचार कल्पनाया अब बहुत सारे शब्दों का अर्थ उपचार कल्पना करने से बेहतर है कि आप एक शब्द का अर्थ उपचार कर दें और बाकी का मुख्य अर्थ लें। ऐसे में फिर वो ठीक हो जाता है क्योंकि अधिक शब्दों का मतलब सारे आपको उपचार में करना पड़ेगा उससे अच्छा है कि आप उसको एक का उपचार कर दे एक का गौण अर्थ कर दे बाकी सब सही बैठा दे वैसे के वैसे मान ले तो ये स्वीकार किया है क्योंकि जितने शब्दों का अर्थ मुख्य में ले सकता है देने में अवसर मिलता है तो मुख्य अर्थ में ही लेना चाहिए और गौण अर्थ कम से कम करना चाहिए मैंने और कोई रास्ता नहीं है तभी अर्थ को बदलना है नहीं तो नहीं बदलना यह नियम है इसीलिए ये उपचार कल्पना से अच्छा है कि एक शब्द का अर्थ कल्पना करें तो शब्द मुख्यत्वे ना कार्यमेव ब्रह्म अभिधेय मदि वरम प्रतिपत्तम तब सिद्धांत ने ये कहा कि कार्य ब्रह्म को ही यहां ब्रह्म का अभिदेय मानना श्रेष्ठ होगा वो जो कारण मुख्य ब्रह्म है पर को मानना श्रेष्ठ नहीं होगा यद्यपि परब्रह्म अपर दोनों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है और दोनों को मुख्य अर्थ में शास्त्रों में प्रयोग भी किया है सब ठीक है किंतु तो यहां ब्रह्मलोक शब्द में कार्य ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा कार्य ब्रह्म का अर्थ क्या होता है हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ को कार्य ब्रह्म कहते हैं यह कार्य ब्रह्म के अंतर्गत आता है कार्य ब्रह्म भी कहते हैं अपर ब्रह्म भी कहते हैं जितने प्रकार की उपासनाएं हैं ये सारी उपासनाएं वो हिरण्य के संबंध में ही होता है अब ये यहां का जो प्रासंगिक कथा है ये ये पूरे अधिकरण में क्या विचार करेंगे उसको ये न्याय संग्रहकार ने संक्षेप में बताया अब यहां से लेकर न्याय संग्रहकार क्या करेंगे इन इस विषय पर कितनी सारी आपत्तियां आ सकती और जो वेदांत को नहीं मानते हैं उनके तरफ से प्रश्न क्या है सबका प्रमाण है ये प्रमाण लेकर के दोनों पक्ष में क्या क्या वाद और प्रतिवाद हो सकते हैं इस विषय को लेकर के अब ये साधक यहां से मुमुक्षु बन करके ब्रह्मलोक जा रहा है और ब्रह्मलोक में जाने पर इस प्रकार के सब वहां अनुभव प्राप्त हो रहा है तो यह जाता कैसा है और जाने पर यह ऐसा अनुभव कैसे होगा इसको कार्य ब्रह्म आपने निश्चय किया ठीक है ब्रह्मलोक मतलब कार्य ब्रह्म, ब्रह्म ही ऐसा निश्चय किया ये ठीक है लेकिन बहुत सारे इसमें आपत्तियां हैं प्रश्न है और उसके विशेष पर्यालोजनी की आवश्यकता है ऐसा करके सारे जो है अनेक पक्ष विपक्ष दे देंगे इसमें जितने प्रश्न आप इस संबंध में कर सकते हैं, सारे प्रश्न को उपस्थित करेंगे और उसके बाद अपने तरफ से भी कुछ सुझाव देंगे इसको क्या कैसे समझ सकते हैं, इत्यादि देंगे किंतु अब ये ये जो पूरे विषय है इसमें ब्रह्म का जो वर्णन भाष्यकार ने ब्रह्मलो का शब्द का अर्थ क्या किया है जहां यह वर्णन आया चांदों के उपनिषद के अष्टम अध्याय के पंचम खंड में इसको ब्रह्मचर्य खंड माना जाता है ब्रह्मचर्य की स्तुति है वहां वो विरोजन और इंद्र और विरोजन वहां प्रजापति के पास जाके ब्रह्मचर्य मुवासा ब्रह्मचर्य रहता है और एक साल रहने के बाद में इंद्र को ज्ञान हो जाता है इत्यादि वहां प्रसंग है प्रजापति विद्या पर्यंग विद्या जिसको कहते तो ये विद्या में ये जहां ये ब्रह्मा ब्रह्मलोक का वर्णन आया जैसा अभी आयदम्बरीयम सरहा अश्वत्थ सोमसमन इत्यादि सब वर्णन वहां आया तो अब ये होता क्या है इसको भाष्यकार ने आध्यात्मिक दृष्टि से वहां ब्रह्मलो का वर्णन किया तो पहले हम उस प्रसंग में भाष्य में ये मंत्र का जहां ये मंत्र आया है ये आठ पांच तीन उस मंत्र का भाष्यकार का जो भाष्य है ब्रह्मलोक का विस्तार है उसको पहले एक बार देखेंगे वो नहीं देखेंगे तो आपको यहां का विचार हम समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रह्मसूत्र में पहले उसका अध्ययन करके आना है तो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ का विस्तार भाष्यकार ने एक जगह किया उनके ध्यान में है इसलिए यहां ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे यह कार्य ब्रह्म और इसको लेकर के कहेंगे लेकिन ये ब्रह्म प्राप्त होता कैसे वो जा करके प्राप्त होता है कि यहां रह करके होता है कि इत्यादि जो भी होगा इसके विषय में वहां पूर्व पक्ष उठा करके बताते हैं पहले वो प्रकरण को सुनेंगे बाद में ये इसका आगे जो है तब विचार करेंगे क्योंकि ये अधिकरण में अंतिम में जाकर के ये पूरे मान ब्रह्म सूत्र के अंतिम में जाकर के भाषिकार ब्रह्मलोक शब्द प्रयोग करके, प्रयो करके बताएंगे अंतिम में तब तक नहीं बताएंगे आप बीच में कहीं बताएंगे नहीं क्योंकि पहले आप इसको जान रखे हैं छांदों के प्रष्ठ का अध्ययन आप हो रखा है इसलिए नहीं बताएंगे वहां कहां कहा है वो मालूम होता है वहां ये प्रसंग है तो वहां ये ऐसे मंद्र आया तदरश्चवे न्य नवौ ब्रह्म लोक त्रिधि ये जिन शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने वो सब वहां के इरम मदीय गुम सरस्तस्वत्थ सोम सवन स्तपराजिता पूर्ब्रह्मण प्रभु विमिध गुम हिण्मय भाष्य का समन्वय करते समय कहीं भी एक विषय का जो निश्चय करते और विशेष करके ब्रह्मसूत्र भाष्य का जो निश्चय करते तो आपको उपनिषद भाष्य का आलंबन लेके करना चाहिए उपनिषद भाष्य कभी कभी उपनिषद टीकाओं का भी आलंबन लेता लेना पड़ेगा यहां के स्पष्टीकरण की दर्शन शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है उसके बिना ब्रह्म सूत्र का अर्थ नहीं लगेगा केवल वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं है यहां क्योंकि अन्य प्रतिवादियों का भी संशय भी समझना तभी जाकर के यहां उत्तर दि, दिखाई पड़ेगा ऐसा ही आप अभी ब्रह्म क्या है ये निश्चय किए बिना ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ करेंगे तो होगा नहीं तो ब्रह्मलोक शब्द का एक तीन प्रकार के जैसे अर्थ हमने बोला आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देविक तीन प्रकार के अर्थ रहेगा और उसमें यहां जो विचार करेंगे वो आ, दो या तीनों अर्थ को लेके विचार करेंगे लेकिन मुख्य रूप से दो अर्थ को लेकर विचार करेंगे एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से और आदि देविक दृष्टि से देवदाम की दृष्टि से ब्रह्मलोक दृष्टि से और आदि भौतिक भी है कुछ ये वर्णन में आदि भौतिक भी आता है तो ये जो मंत्र आया है के परिषद में इसका भाष्य ऐसा लिखते हैं भाष्य बहुत वहां सुंदर भाष्य लिखते हैं भाष्यकार ये सब क्यों बताया ब्रह्मलोक में इतना कठिन साधन करके वो जाएगा उसको वहां तालाब मिलेगा वृक्ष मिलेगा फिर यहां वो बहुत सोने का घर मिलेगा इत्यादि से वर्णन किया है तो होना चाहिए ब्रह्मलोके ऐसा वो ब्रह्म लोके शब्द आया उसके अर्थ में कहते हैं यही में अर्णवादयो ब्राह्म लौकिक संकल्पजाश पितादयो भोग किम पार्थिवा आप्या दृश्य अब प्रश्न करते हैं आपके मन में प्रश्न होगा इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए अब वो लोक शब्द कार्थ, जैसे का अर्थ जैसा आप देवताओं का अर्थ बताया ऐसे लोग शब्द का अर्थ बताएगी यही में अर्णवाद यहां ये जो अर्णवादि का वर्णन आपने किया ब्रह्मलोक में ऐसा होता है ये वहां तालाब है वृक्ष है फिर जो है शराब है और हिरण्य हिरण्य जो है मन सोने का जो है वहां घर है इत्यादि से वर्णन किया ये जो वर्णन दिखता है वर्णन में क्या दिखता है ये तो जैसा हमारे यहाँ होता है वैसे दिखता है अब ये भी बताएंगे यहां होता है ऐसा ही वर्णन क्यों कर रहे कोई दूसरे प्रकार से वर्णन कर सकते हैं लेकिन अब ऐसा वर्णन किया जैसा घर है इत्यादि सबका वर्णन कर तो ये जो वर्णन है ब्राह्मलौकिका ब्राह्मलौक मान ब्रह्म लोक में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मलोक में उत्पन्न जितने भी है ब्राह्मलौक जो भी है यह क्या संकल्प जाहा पित्रादय जैसे संकल्पादेव पितर समुत्तिष्ठन दी वही प्रसंग आता है ये जो मंत्र है ना इससे इस, इस मंत्र के बाद में संकल्प से पितर प्रकट हो जाते इत्यादि कहा है तो ये जो संकल्प से उत्पन्न होने वाले पितर आदि भोग होते हैं मन पितर लोग में जाकर के जो भी आप संकल्प करेंगे वो संकल्प से वहां वो तत्व वहां प्रकट हो जाता है ऐसा कहा और वही उस कर्म का अनुपासना का फल भी बताया ये प्रसिद्ध है तो यह के जो संकल्प जा संकल्प से उत्पन्न होने वाले पित्रादि भोगा, यह जो भोग जितने कुछ बताया तेकिम क्या पार्थिवा यह भोग जैसा हमारे यहां होता है पृथ्वी से संबंधित पार्थिव ऐसा ही वैसा के वैसा है यहां कुछ काम होता है और वहां व्यवस्था और अच्छी है जैसे बड़े बड़े जो है जमींदार होते हैं या बड़े राजा महाराजा होते हैं उनके जो घर की व्यवस्था उनके जो महल की व्यवस्था अलग होती और सामान्य घर में रहने वाले का अलग होता अब यहाँ जो है हमारे सामान्य घर की व्यवस्था है वहां जाने पर बाकी सब बहुत सुंदर मन फाइव स्टार व्यवस्था मिलेगी फाइव स्टार सेवन स्टार व्यवस्था वहां है ऐसा सोचना है क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है यह वर्णन क्यों कर रहे इसलिए पार्थिवाह प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा आप्या अथवा जल से बना हुआ है क्या जैसे हम समुद्र में जाते हैं समुद्र के नीचे जाते हैं तो समुद्र के नीचे जाते हैं तो वहां भी वो बहुत कुछ मिलता वो नगर होते हैं वहां भी सब कुछ होता है जलमय होता है कि ये जो कुछ बनाया है वहां अभी समुद्र कहा तो समुद्र किस चीज से, से बनाया समुद्र तो जल से बनाया तो जल से बनाया हुआ समुद्र होता है हम जो जहां समुद्र देखते हैं वो जल से बनाया हुआ आता है तो आपका वहां का समुद्र वो ब्रह्मलोक का ये जल से बनाया हुआ है क्या सब पूछ रहे हैं यथा इस दृश्य जैसा इस लोग में दिखाई पड़ते हैं तद्वत इस लोग में जैसा दिखाई पड़ते हैं अर्णव अर्णव माने समुद्र और वृक्ष और जैसा नगर और स्वर्ण सोना दिखाई पड़ता है मंडप आदि ये सो मंडप आदि सोने का मंडप इत्यादि सब इधर बनाते हैं लोग तो ये जो कुछ इधर दिखाई पड़ते हैं सारे आपने वर्णन किया ऐसा मानना चाहिए क्या यानी पार्थिव आप्य आदि रूप में इसको मानना चाहिए अथवा आहोषित मानस प्रत्यय मात्राणी की अथवा ये मानसिक प्रत्यय यानी मन में चिंतन करता है मन में विचार करता है जैसा आप स्वप्न में जाकर के जो भी अनुभव करते हैं विचार करते हैं स्वप्न में जैसा होता है जैसे स्वप्न लोग बना देते हैं स्वप्न लोग में अनुभव बनाते हैं और जो दिवा स्वप्न देखते हैं दिन में बैठ करके आप ऐसे ऐसे कल्पना करते हैं ऐसे कल्पना भावना करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है ऐसा होता है बाद में वो दिवा स्वप्न देखकर देख, कर देख कर के वो सत्य होने लगता है और के लिए प्रयत्न करता है ऐसे होते भावना करते हैं तो ये मानसिक प्रत्यय है अथवा यह आदि रूप से ही ये प्रसिद्ध है जैसा प्रसिद्ध है वैसा मानना चाहिए क्या प्रबलों के आदि में जो प्राप्त होता है किंच कि ये क्यों विचार करना है अब जैसा बोला वैसा मान लीजिए ऐसा पूछने पर कहता है ये विचार करने का एक कारण है यदि पार्थिवा आप्याला ह्यु समस्या क्या है यदि इस प्रकार के समुद्र और वृक्ष और इस प्रकार आयरम मदीयम सराह और जो महल है इत्यादि सबको हम जैसा कहा वैसा ही मानेंगे पार्थिव या आप्य मानेंगे जलीय या पार्थिव मानेंगे तो स्थूल आसियु वो तो स्थूल हो जाएगा स्थूल हो जाएगा स्थूल होने का स्थूल होने पर क्या है हृदय आकाशे समाधान अनुपत्ति यदि यह सारे स्थूल है हृदय आकाश में इनका ध्यान करना नहीं हो पाएगा हृदय आकाश में ये सब कैसे आ जाएंगे जैसे स्वप्न में वास्तविक वृक्ष आदि तो नहीं आते तो हृदय आकाश में ये दर्शन करना है बोला हृदय आकाश में समाधान मन वहां चिंतन करना वहां ध्यान करना है तो ये वास्तविक जो स्थूल है उसको हृदय आकाश में चिंतन नहीं किया जा सकता वो तो बाहर ही होता है वो तो हृदय आकाश में उसका प्रवेश नहीं जो हम चिंतन करते हैं वो तो सूक्ष्म होता तो इसलिए नहीं हो सकता और दूसरी बात है पुराण मनोमयानी ब्रह्म लोक शरीरानी यदि वाक्य विरुद्ध ये और पुराण में ऐसा कोई पुराण में विष्णु पुराण आदि में ऐसा वर्णन आया कि ये जो ब्रह्म है ना ब्रह्म में जो शरीर होते हैं वो मनोमयानी शरीरानी कहा पुराण में कहा यह ब्रह्मलोक में शरीर मनोमय शरीर होते हैं ऐसा कहा ये वाक्य भी विरुद्ध हो जाएगा यदि वास्तविक पार्थिवादी रूप में जैसा वर्णन किया वैसा ही उसको लेंगे तो इस पूरे विचार में इन विषयों को हम शास्त्रीय ढंग से कैसे समझते हैं वो यहां न्याद होता है क्योंकि भाष्यकार के मन में क्या है वो ऐसे स्थान पर जहां उनको उसको भाष्य लिखने का अवसर मिलता है तो वहां वो स्पष्ट रूप से कथन करते और कथन करते समय ये भी ध्यान रखते हैं कि शास्त्र के अन्य विचारों से या अन्य शास्त्र में जो तो पुराण आदि में आया उसके साथ विरोध भी ना हो अब उनको ध्यान में रहता है कि कोई पुराण में ऐसा कहा है और पुराणों में भी ये सारे ज्ञान वैसे के वैसे मिलता है लेकिन पुराणों के क्या होता है कि पुराणों के वर्णन में आप उलझ जाते पुराणों के वर्णन का ऐसा ही रहता है वो वर्णन जैसा यहाँ वर्णन किया इत्यादि वर्णन करते हैं तो वर्णन को वैसे साक्षात रूप में देखते वो वास्तविक मान लेते फिर उसी पर तर्क विदर्क करते हैं ऐसा ही होगा ऐसा मान लेते हैं ऐसा करते हैं जो गलत है ऐसा नहीं होता वो वर्णन को अलग ढंग से समझना होगा वो वर्णन कुछ अलग कार्य के लिए होता है कुछ प्रयोजन के लिए होता है क्योंकि शास्त्र में यथार्थ कथन भी होता है और रूपक कथन भी होता है आतिशयोक्ति भी होती है पहले भी हमने कई बार इसको बोला कि तीनों प्रकार का वर्णन मिलता कई तथ्यार्थ कदम होता है जैसा है वैसा वर्णन करते और कभी जो है रूपक बना करके बोलते हैं जैसा अब यहां रूपक बना करके बोलेंगे फिर अतिशयोक्ति से भी होता है माने यहां कुछ कम होता है तो वहां बहुत ज्यादा होता है ऐसा कहीं अब यहां तो जैसे आयरन मदीयम शराब बोला ये तो आपको थोड़ा बहुत यहां जो शराब आदि मिलते हैं लेकिन वहां जाएंगे तो पूरा आपको बड़ा ताला भी मिलेगा सर आपका ऐसा बोल दिया तो ऐसा बोलने पर जो है वो जो पीने के इच्छा रखते हैं वो खुश हो जाएंगे अरे देखो वहां तो सब फ्री में मिलेगा ऐसे सोचेंगे तो अधिच्छा भी कह देता तो लोग उसी को सुनकर के मन में एक प्रोत्साहन प्रोत्साहन भी होता है और उसके बाद आगे जाते और कुछ लोग इसका विरोध करते अरे ऐसे वर्णन करने क्या जरूरत है तो वहां जाकर के फंसाना है ये भी होता है और ये भी मालूम होगा तो वहां जाकर कैसे फंसने की भी संभावना है क्योंकि वहां तो ऐसा तो पानी तो मिलेगा नहीं अब जो कुछ पीना है या तो अमरुद पीना है नहीं तो यार अरम मदियम सराहा इत्यादि पीना पड़ेगा पानी पुनी तो मिलेगा नहीं तो वह पानी की व्यवस्था नहीं तो क्या करेंगे वह तो ऐसे सब जो है यहाँ आशंकाएं होती है इसीलिए कहा कि यहाँ ब्रह्म में जो शरीर होते हैं वो मनोमय शरीर होते हैं ये ध्यान रखना ये यहां भी वर्णन किया है और ब्रदारण्य उपनिषद में भी आकाश शरीरम ब्रह्मा इत्यादि में वहां ब्रह्मलोक में शरीर का रूप का वर्णन वहां किया तो मनोमय शरीर होते अशोक महिम इत्यादि के द्वारा ये वर्णन किया है वहां अशोक आदि की कोई संभावना नहीं है ऐसा कहा इसीलिए ये विचार करना आवश्यक है ये कहा कि ये वास्तव में पार्थिव आदि रूप होते हैं अथवा मानसिक रूपोत्ते हैं यानी सांकलिकोत्ते है ऐसा पूछा तब पूर्वक्ष पूछता है ननु नु समुद्र सरिता सरांसी वाप्य कूपा यज्ञ वेद मंत्रादय मूर्तिमंत ब्रह्म उपतिषंत मानसत्व विरुद्धेत पुराण स्मृति आ पुराण स्मृति के अनुसार पुराण को आश्रय लेकर के ये ब्रह्मलोक में शरीर जो है मनोमय शरीर होते हैं इत्यादि कहना चाहते हैं तब तो ये सब जो है व्यर्थ हो जाएगा जैसे समुद्र कहा सरित कहा सरामसी, सी तालाब कहा और कुआ है आ, वापी है और वेद है यज्ञ है मंत्र है ये सारे को बताया वर्णन किया ये सब ब्रह्मा, ब्रह्म लोग में अन्य अन्य स्वर्ग आदि लोग में सब ये सब के वर्णन करते हैं अब ये जो वर्णन सब जो है ना ये मूर्तिमान होते ही मूर्तिमान ये अकारमान होता है वास्तव में समुद्र समुद्र होता है और ये, थी ये थी होते हैं। वेद होते हैं। ये होते मंत्र सब मूर्तिमान इनका इनका एक आकार आकार होता है। अब इनका को आप नहीं कहेंगे, तो उपदिष्ठी मानसत्वे विरुद्ध मतलब केवल सांकल्पिक है वहां वहां सभी सामग्री सांकल्पिक हो जाएगी तो तब तो ये सारे मानसिक हो जाएगा तो ये सारे स्मृतियां विरुद्ध हो जाएंगे और लोग अंदर में ये सब प्राप्त होते हैं ये भी मानसिक हो जाएंगे तो लोग तो फिर छोड़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहीं क्यों जाएंगे वहां तो सब मानसिक है बात तो कुछ है ही नहीं वो जैसा स्वप्न में देखते वैसा होता है ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा है वहां इतना परिश्रम करके वहां जाएगा तो न कोई कुछ भी मिलेगा नहीं खाली नाम मिलेगा समुद्र सरित्र ये वो सब नाम मिलेगा मिलता कुछ नहीं जो आईरम मदियन शराब होता वो भी कहीं नाम है वास्तविक वो मिलने वाला नहीं है ऐसा होगा तो ये हमारे जो शास्त्र में इतने सब प्रसिद्ध है उसके साथ आपके पुराण स्मृति का विरोध हो जाए पुराण स्मृति कहती है मनोमयानी प्रमल हो गए ये बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसका उत्तर देते हैं भाष्य ना ऐसी बात नहीं अब देखिए कैसे व्यवस्था बिठाएंगे इन दोनों के बीच में ये दोनों मतलब पूरे बाश, इसको श्रुति और स्मृति को अध्ययन करके और उसमें क्या अर्थ निकाल सकते हैं वेदांत के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से क्या अर्थ निकाल सकते हैं और वास्तव में होता क्या है साइंटिफिकली भी हम उसको मान सकते हैं इस प्रकार के बताएंगे बाकी तो कोई भी साइंटिफिकली नहीं होता क्योंकि केवल हमारे धर्म में नहीं अन्य धर्म वाले भी ऐसे भी कुछ मानते वो क्या क्या मानते हैं वो बहुत कुछ ऐसे भी मानते सब में लगभग -लग बराबरी है बोलते है ऐसी बात नहीं है ऐसा कोई विरोध नहीं होगा क्या है देखो मूर्तिमत्व प्रसिद्ध रूपाणाम एवं तत्र गमना कारण क्या है अभी देखो हाँ मतलब वो लॉजिकली बताना चाहते हैं प्रैक्टिकली बताना चाहते आप कहते हैं कि समुद्र सरस सरस गोप्ञ वेद मंत्र ये सब जो है ना जो वास्तव यहाँ मूर्तिमान दिखते हैं ऐसा ही सब वहां होना चाहिए आपका कथन है लेकिन आप देखो मूर्तिमान को मानने पर प्रसिद्ध रूपाणाम प्रसिद्ध रूप जो सरितादी शा, है इनका तो तत्र गमना अनुभवते ये वहां नहीं जा सकते जिस लोगों का वर्णन जैसा हो रहा है वहां इनका गमन नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि वहां जो स्थिति है वहां के जो आ, क्या बोलते हैं वहां का जो आदावरण है वहां के जो परिस्थिति है वो इसके लिए अनुकूल नहीं है ये समुद्र को लेकर के वहां कैसे रखेंगे हो नहीं सकता और समुद्र को लेकर रखने पर वो और भी परेशानी हो जाएगी जैसा वर्णन कर रहे हैं कि समुद्र का जल वहां लेके जाएगा फिर जल के जो है वो भी रहेंगे फिर बहुत कुछ दोष हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते तो इसलिए ये सारे मूर्तिमान को लेकर के वहां जाना संभव नहीं ठीक है तस्मा अब क्या करना है तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा मतलब यहां के ही सारे वहां मिलता है तो फिर हम वहां जाएंगे क्यों यही हमको मिल रहा है समुद्र यहां कम है क्या हमारे पास बहुत सारे समुद्र यहां है बहुत सारे सरित है बहुत सारे सरामसी है सब कुछ इधर है और यही सारे उठा करके वहां ले जाना फिर वहां जाके अनुभव करना क्या जरूरत है ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं तो मूर्ति स्थान को लेके नहीं जाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा आपको हमको विचार करके कुछ निश्चय करना पड़ेगा कि फिर ये निश्चय करना पड़ेगा अब देखिए कैसे ये तर्क को ले जाते हैं अब कहते हैं हमको ये स्थिति आगे हमें एक निश्चय करना पड़ेगा बीच में क्या की इधर से कुछ अलग है वहां ऐसे निश्चय करना पड़ेगा तस्मा प्रसिद्ध मूर्ति व्यतिरेकना प्रसिद्ध मूर्ति के अतिरिक्त सागरादिना मूर्त्यगरादि भी उपात्तम ब्रह्मलोक लोक कल्पनीयम इसे कैसे इसमें बनाया कुछ रास्ता निकाला ये देखो ये युक्ति बताता है कि यहाँ सब कुछ जो है उसको सब वहां नहीं ले जा सकते वो ठीक नहीं होता है वो होने पर पूरे काम में कोई फर्क ही नहीं है इसीलिए हमें ये निश्चय करना पड़ेगा ये प्रसिद्ध मूर्ति से अतिरिक्त सागर आदिओं का एक मूर्ति अंदर की कल्पना करनी पड़ेगी एक अलग सागर होता है वहां यहाँ सागर के अलग सागर होता है तो बोलते फिर सागर क्या नाम क्यों लिया ये जो नाम दिया है तो आप उन्होंने पूछा ना वे, वेद में जो वेद नाम दिया यज्ञ नाम दिया मंद्र नाम ये सारे सारे कहा अरे आप बोल रहे हैं कि इससे इसका कुछ अलग ही वहां बनाना पड़ेगा तो फिर वेद भी अलग हो जाएंगे इतनी भी अलग हो जाएंगे सब अलग बनाना पड़ेगा अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ये सागर आदि जो है ना फिर सागर आदि नाम कहने का अर्थ क्या होगा तब कहते हैं कि एक काम है यहां ऐसा है कि ये जो हम मूर्ति अंदर वहां ब्रह्मलोक में बनाएंगे ना वो सागरादि भी रूपातम वो सागर आदि के द्वारा गृहित होता है यानी सागर आदि जो यहां दिखाई पड़ते हैं उसी की प्रतीक्षाया उसी से संबंधित कुछ होता उसका कुछ ना कुछ संबंध रखेगा तभी तो सागर नाम दे दिया उसको कुछ संबंध के बिना नहीं होता अब वो संबंध क्यों रखेंगे उसके आगे बताएंगे क्यों आए संबंध रखना पड़ेगा क्योंकि मनुष्यों को ले जाना है मनुष्य ही जाएंगे ना तो मनुष्य को तो यहीं के अनुसार ही कुछ करना पड़ेगा इसलिए सागर आदियों का नाम जो दिया है वो मूर्ति अंदर होता हुआ भी सागर आदि के समान है ब्रह्म लोक गंत्र कल्पनीय ब्रह्म लोक में ऐसा प्राप्त होता है ये समझना पड़ेगा ये सब हमको निश्चय करना पड़ेगा ठीक है अब वो कल्पना तो करनी पड़ेगी मतलब यहां से कुछ अलग होगा और इसी सागर आदि के साथ मिलता जुलता होगा और मूर्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि मूर्तिमान पूरा जा नहीं सकता इसीलिए ऐसा होगा अब कहते हैं कि तुल्य आयाम च कल्पनाया अब तो कल्पना तो करनी ही है आपको कल्पने किया भी न बात नहीं बनेगी ऐसा हो गया ये वास्तविक वहां जाना संभव नहीं तो आप हम मिलके कल्पना करेंगे शास्त्र के अनुसार क्योंकि शास्त्र प्रमाण पहले ही भाषिकार दिखा दिया कैसा कहा है मानसानि मानसाह और यहां भी आया आ, मानसान आ, लोकान न, न मानसान भोगान ऐसा है मानसा एदान कामान ये शब्द आएगा यहां प्रधान या छांदोग्य में आएगा प्रजापति विद्या तो मानसान एदान कामान कहा है यह भी एक प्रमाण बनेगा बाद में बताएगी तो यह सब प्रमाण है इसीलिए अब तुल्यतायाम कल्पनायाम हमें कल्पना करनी है तो कल्पना करने के लिए आपको छूट है आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। किंतु शास्त्रीय कल्पना में आपको न्याय युक्ति का अच्छादन लेकर के प्रबल हो जा रहेगा अभी तो समय है अभी बैठे। मैं सोचा अभी सब लेकर तैयार हो रहा है तो जाने के लिए तो तुल्यतायाम से कल्पनायाम अभी हमें कल्पना करनी है और कोई रास्ता नहीं है तो वहां बारिश नहीं होती होगी अब जैसा बता रहे हैं यहां बारिश हो है वहां चाहता कि आवश्यकता नहीं तो यदा प्रसिद्धा है एवं मानसा अब कल, कल्पना करनी है तो कल्पना हम किससे करेंगे मन से करेंगे अब मन से तो कल्पना करनी होती है तो मन से हमको कल्पना करना है तो यदा इथा प्रसिद्धा जो प्रसिद्ध सागरादि जो जो रूप हमें प्राप्त होता है उनको लेकर के मानसा आकारवत्या वो मन से ही हम एक आकार बनाएंगे मन से ऐसा आकार बनाएंगे जो शास्त्रीय हो और यहां के अनुभव के अनुरूप हो हमारे संस्कार में बैठा हो ऐसे हम मानसा आकार मानस आकार बना करके तैयार करेंगे ठीक है वो कौन है पुंभ स्त्रिया मूर्त पुंभ स्त्रियादि जो मूर्ति भी बनाते हैं आप देखना स्वर्ग लोगों का वर्णन में स्त्री होगा पुरुषों का जो भी वर्णन होता है के जैसे ही होते हैं। उनको थोड़ा और अलंकार कर देते हैं और कुछ सुंदर कर देते हैं और एक दो हाथ के जगह चार लगा देते हैं कोई, कोई कम कर देते हैं ज्यादा कर देते हैं, सब करते हैं। लेकिन आकार तो कुल मिला के यही होता है इसीलिए ऐसा कल्पना मानस आकार वत्यक कल्पना करके पूछ स्त्री आदि मूर्तियों का कल्पना करेंगे तो युक्ता कल्प मानस देह अनुरूप संबंधो ऐसे मूर्तियों की कल्पना हम कर सकते हैं जो मानस देहादि के अनुरूप संबंध कल्पना होगी जैसा आप स्वप्न में देखते हैं इसी प्रकार मानस देहादि अनुरूप संबंध की कल्पना करेंगे तैयार करेंगे वहां पर ये सब भाषा में ही है वहां के छादों की भाषा को बोल रहा हूं मैं ये भाषा पर लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि तो वहां काली वर्णन दिखता है लेकिन ये भाष्य सारे इसके लिए पूरा प्रमाण ऐसे जगह जगह भाषा ऐसा मिलता है। अब यहां देखिए इधर उधर नहीं देखते हुए बिल्कुल उसी को समझाने के लिए भाषा लिख रहे हैं। कि उसको कैसे हम साइंटिफिकली समझ सकते हैं मतलब हमारे युक्ति के द्वारा इसको कैसे हम वैज्ञानिक रूप से इसको मान सकते हैं क्या ऐसा सब होता है इसलिए मानस देह अनुरूप संबंध तो यह होना चाहिए और ये तो हम विज्ञान के दृष्टि से भी कह सकते हैं कि मनुष्य जो भी कल्पना करेगा वो मनुष्य देखा हुआ जाना हुआ वही कल्पना करेगा और कल्पना करने के बाद उसको सृजन करके तैयार करने की शक्ति भी मन में है और सांख्य आदि दर्शन में मन में जो कल्पना करते हैं उसको बाहर कैसे प्रकट किया जाता है उसके भी वर्णन मिलता है ये सांख्य शास्त्र से भी इसका तालमेल है ये बाद में योगी ओंग दृष्टान भी बाद में देखिए दृष्टा ही मानस्य एवं आकारवत्या पुमस्त्रियात्या मूर्तया स्वप्ने कहते हैं हमें स्वप्न के आधार पर चलना पड़ेगा अब स्वप्न जब देखते हैं स्वप्न तो ये लोग नहीं है स्वप्न में जो कुछ आ गया यहाँ की मूर्तियां नहीं है यहाँ के स्थल नहीं है लेकिन सब कुछ आपको वहां प्राप्त हो रहा है जैसा यहाँ है वैसा प्राप्त हो रहा है ये कहां हो रहा है ये सब मन में हो रहा है तो मन में हो रहा है जैसा दृष्टा ही मानस्य है मानस्य हम अन उत्पन्न होने वाले आकारवत्या स्त्री स्त्री पुं स्त्री आद्या कुमान आदि जो मनुष्य है इत्यादि जो भी आकार प्राप्त होते हैं जो जानवर प्राप्त होते हैं सब ऐसा ही अब जो स्वप्न देखता है वो दो प्रकार के पूर्व जन्म का भी कुछ संस्कार से, से देखता है और इस जन्म का भी देखता ज्यादा इस जन्म का ही रहता और जो जिस वस्तु को नहीं देखा वो स्वप्न में नहीं देखता और बाकी तो कुछ कल्पना करते जो मिला है उसको लेकर के हम कल्पना करते हैं, कल्पना करके स्वप्न में होता है अब स्वप्न में आपको भोग भी होता है सुख भी होता है और इस इस्लोग से ऊपर उठा हुआ भी होता है और वहां व्यापक रूप से अनुभव होता है आप निरंतर स्वप्न में ही बने रहेंगे तो आप पूरा आनंद में रहेंगे जो आनंद रूप स्वप्न होगा क्योंकि यह कर्म का फल ध्यान में रखना है यहां को दुख स्वप्न नहीं आएगा क्यों ऐसा कर्म फल नहीं है आपने ब्रह्म जाने के लिए जो कर्म किया वो बहुत उत्तम कर्म किया है तो उत्तम कर्म किया है तो उसी प्रकार स्वप्न आएगा और उसी प्रकार अनुभव होगा अनुभव होना चाहिए इसीलिए वो उस प्रकार का मानस इसका अनुभव करेगा ऐसा मानस्य स्वीकार करना चाहिए आप कहते हैं कि आप कहा से कहा ले जा रहा है ऐसा कैसा होगा तो क्या हमारे यहाँ श्रुति मिलती है इसी प्रसंग में श्रुति आई है नमृदाह वहां जो है ना ये जो स्वप्न में जो कुछ दिखते हैं ये तो अमृत है स्वप्न में जो दिखते हैं उसको सत्य कौन माना है आप तो कहते हैं नहीं इतने सब कुछ ब्रह्म में लेके जाएंगे और वहां स्वप्न जैसा अनुभव होगा कहते ये कैसा होगा ये तो अमृत है झूठ है तो कहा अनुभव हो रहा है यहां कुछ तो हो नहीं ना और उल्टा श्रुति क्या कहती है तई में कामाह यदि श्रुति तथा विरुद्ध आप स्वप्न जैसे मानसिक मानस्य भोग यह बनाना चाहते और श्रुदी कहती है कि ये में सत्या गामा। ये जितने भी कामनाएं वहां प्राप्त होते हैं ना इसी प्रसंग में आया ये पितर लोग उपस्थित होते हैं पितराह उपतिष्ठान ये सब जो कुछ प्राप्त होते हैं ये सत्य होते हैं असत्य नहीं माना है ये सब वास्तविक होते हैं सत्य लोग, लोग का नाम ही सत्य लोग है कोई असत्य कैसे हो सकता आपको तो अनुद्ध ये जो स्वप्न जैसा आप बताना चाहते ऐसे कैसे होगा मानस से हम कल्पना है ऐसे नहीं हो सकता इसलिए ये वर्णन आप देखो वहां चांदो के देखेंगे वहां इसे मिलता ताई में हादसे ही था तो श्रुति के साथ तो उसको विरोध होगा तो इसको कैसे समझाएंगे तो और इसका अभी उत्तर दिया इसका अभी उत्तर आगे देंगे लेकिन हमारा समय अभी समाप्त हो गया और थोड़ा और कम से कम पंद्रह मिनट और लगेगा इसलिए कल ही करेंगे इसको पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्ण मुदश्यते पूर्णस शांते शांते शांते शा महाराज शांराज